विविध प्रकार से विद्या का स्वरूप धर्म का स्वरूप व्यवहार का परिज्ञान क्रियात्मक योग का स्वरूप विद्या का पठन पाठन का प्रकार सब बताया जाता है तो इससे आपको लाभ उठाना चाहिए मंत्र है उसका भाव है जो व्यक्ति विद्या के स्वरूप को नहीं जानता वो व्यक्ति सुनता हुआ नहीं सुनता वो व्यक्ति देखता हुआ नहीं देखता उसकी स्थिति जो विद्या स्वरूप जान व्यक्ति वा रूप को प्राप्त कर लेता है वा विद्या का है। एक के रूप में देखो बी व्यवहार क आप आते समय दरवाजों को खुला मत छोड़ा करो उसमें कुत्ता घुस सकता है सारी वस्तुओं को खराब कर सकता है ऐसे बतलाया तो परिणाम क्या हुआ कुछों न तो ध्यान रखा और कुछों के दरवाजे के तो खुले ये व्यक्ति सुनता हुआ नहीं सुनता ये देखता हुआ नहीं देखता ये अभ्यास बना लिया तो ये पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई विद्या कोई काम में आने वाली नहीं है किन्तु पढा वाले प्रबंधक, अध्यापक उपदेशक उपदेशकिणे कलंकित आप कलंकितव बन राष्ट्रो समाज को ये परिणाम न अपनी कुल परंपराएं, वैदिक परम्पराये की ऋषिकरा कभी कलंकित न हो जाए कभी दब्बा न लग जाए कोई हमारे कारण से उनको बुरा न कहे वो ऋषियों की परंपराएं खराब हैं वो दर्शन शास्त्र की विद्याएं कोई काम की नहीं है क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले का जीवन जो है उल्टा ही दिखाई देता है जो इसका ध्यान रखता है वो बच जाएगा अपने आप को सुरक्षित रख जाए नहीं तो नहीं रख आ गया समझ में क्या आया उपदेशकर उपदेशक हैं राष्ट्रोकि बा ध्याब्बा न लगे को करने, करने वाले बन इस बात को जो में रखता है कभी, ऐसा हो कभी ऐसा की कान से लग ये न के कि ऋषि ग्रन्थो पडने पढा वे ये वेदो मे उपदेशक अध्यापक विद्यार्थी देखो कितने खराब है इनका चरित्र कितना खराब है चरित्र हीन है ही कोई ऐसा नहीं कह देवे इतना व्यक्ति सावधान जो रहता है वो भूल नहीं करता नहीं तो भूल हो इसके परिणाम वर्तमान काल में भी देखे गए इन जो में सुना रहा अनेक विद्यार्थियों को या हमारे साथ रहने वालों को हमने उनको बताया कि इस समय ये कार्य करो ये न करो इस समय इस कार्य को इस प्रकार से करो इस प्रकार से न करो जो जो व्यक्ति उनमें से कुछ सुनने वाले थे कुछ ध्यान दिया उनकी कुछ रक्षा हो गई कुछ बच गई इधर उधर जाने से अपने मार्ग पर चले जैसे और कुछ ऐसे थे उनको बताया गया समझाया गया ये करो ये न करो और उन्होंने अपनी बुद्धि से जो ठीक समझा अच्छा समझा वही किया और उन्होंने नहीं माना तो उनका जीवन कहां गया ऐसी जगह पर जा गिरा जाने नहीं गिरना चाहिए खराब हो ये देखने को मिलता इसमें एक मूल में बात रहती है याद रखना इस सब पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के पश्चात जो आप पूर्ण रूपेण उसका आचरण नहीं करके देखेंगे तो लगभग आपकी दुर्गति हो जाएगी बहुत आंशिक रूप में करेंगे आप बच नहीं सकते कारण आपने सुना है पढ़ा होगा दास भाष्य में शास्त्र आचार्य का उपदेश और अनुमान प्रमाण वाति कही गई सुनी गई वो सत्य ही होती है कौन बताएगा कौन से करें है है है है ठीक ठीक या या या नहीं बात है नहीं बात ना तो क्या लिखा है उपदेश, अनुमान, शास्त्र, तीन में जो बात चार्येश हनुमान अनुमान, गनुमान आचार्य उपदेश और शब्दप्रमाण ये सर्वा स्वरूप बता समर्ध है ले जनकी हा कि प्रयोग नेते तन् सूक्ष्म विषय मोक्ष मोक्ष पर्यन्त विषयो मेको विश्वास न यदि विषय काक्षात्कारते है मोक्ष पर्यन्त प्रतिपादित कि गा तु एक कारण विद्यमानता इो प्रत्यक्षि इ पडे विषयो अत्यन्त परिश्रम परसार अध्ययन अध्यापन ईश्वर उपासना सत्पुरुषों का संग इतनी बातें चाहिए तब वो व्यक्ति इनका प्रयोग कर पाता अब देखो व्यवहार की बात आपने ये पढ़ा सुना कि यम नियमों का पालन करो अहिंसा का पालन मन वचन कर्म से करो अब आप देखेंगे आपने व्यवहार में मन मनमानि शरीर से कितना कहिंसा का पालन किया उसको देखना और कितना नहीं किया नहीया सुनने पढ़ने पर भी जा घटना सामने आती है कोई हमारे से कोई कह देता है या कोई लेन में ऐसी बा आती है तो व्यक्ति सहन नी कता उत्तेजित हो जाता है क्रोधित हो जाता है ऐसे ही होता रहता है वो बार बार फेल हो गया उसकी स्थिति यही बनी रहती है जब ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो अहिंसा का पालन सूक्ष्म रूप से वो कभी नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं कर पाएगा ऐसी स्थिति इसकी बनी रहेगी उस क्रोध को रोकने के लिए उत्तेजना को रोकने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ेगा कितने कितना समय लगाना पड़ेगा कितना ध्यान देना पड़ेगा कितनी ईश्वर उपासना करनी पड़ेगी मन इंद्रियों को रोकना पड़ेगा सब कुछ सहना पड़ेगा तब वो अहिंसा का पालन कर पाएगा अच्छे प्रकार तब उसको पता चलेगा की अहिंसा के पालन करने से क्या क्या उपलब्धि होती है क्या उपलब्ध होता है क्या मिलता है नहीं तो नहीं पता चलेगा जिस समय व्यक्ति मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करता है और उसका प्रयोग उसके सामने उपस्थित होता है स्थिति आती है तो उस समय जो उसको शांति रहती है उस समय जो उसको सुख की होती है उस समय जो उसकी बुद्धि का विकास होता है उस व्यक्ति की बुद्धि का उस समय चित्त केन्द्र जो प्रशांत स्थिति रहती है उसका अनुभव उस समय होगा फिर वो अहिंसा के पालन का मूल्य समझ जाएगा भंग नहीं होने देवेगा हो जाए तो पश्चाताप करके दंड लेके उसको फिर छुटकारा उसे अपने आप को ये प्रयोग इस रूप में नहीं होते जब नहीं होते तो ये पढ़ी सुनी पढ़ाई विद्या व्यक्ति के जीवन को उज्जवल महान आदर्श रूप में नहीं बना सकते बात वही सामने आएगी आपको ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव और वेद ऋषिकृत ग्रंथ सत्पुरुषों का आचरण उनकी बात और आपकी बात जब टकराती है तो आप उनकी बात को तो छोड़ देते हैं गौण मानते हैं अपनी बात को प्रमुख मानते हैं ये दुर्गति का कारण बनता है ये नहीं होने देगा कभी आप प्रयोग नहीं कर सकते जब आप आप के को देखो, पाठ करते हैं सहो सहो मयि धे हे ईश्वर सहनशील है मुझे सहनशीलता क प्रदानो ये तो आपने पाठ पठिया प्रथना कर् सहनशील बने ही नहीं, बीस वर्ष हो गए, सहनशील ने तु कोपि अन्तर जीवन विशेष आ दैनिक जीवन में कितनी बातें आती हैं विरुद्ध आती है हमारे अनुकूल नहीं होती आरोप लगते हैं कितनी बातें होती हैं। हम उनका सहन नहीं करते जब सहन नहीं करते तो ईश्वर का स्वभाव जो सहन करने का देखा होगा आपने या देख लो मनोहब अनादि काल से ईश्वर आज और अनंत काल में वो कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं करता किसी का कहने सुनने से बुरा कभी नहीं मानता या मानता है आप बोलि मानता है क्या? किसी के कहने क्याहने आरोप लगा आप बताओ बुरा मानते हो या नहीं? हाथ खडा करो जो बुरा बा मि पठि पढा विद्याले ईश्वर बा महो नाराज होता धरी पे के उत दोगे आप ध्यान देगे आपको दिखता है संसार का सुख है संसार के सुख के साधन हैको छोड़ मो तले कल प्रयत्नेन कलिए मन कलिके धन कले ये इ पचेडे मे झगे मे सहन सहन ये काम कालो जने क्यो चबाउ म आपके दिमाग में तो ये बात या नहीं नहीं और कुछ यही है ना दिमाग्री य दिमाग मि जागी सेरे हा कुछेगा मया ते धनसम्पत्ति जगा और इत मेरेखा हा चीन ले जे लोग मता सह शक्ति या नह इन ही बातों को लेकर के वो उलझता है अब इन उलझने वाली बातों को कैसे दूर करते हैं उसने देखा ही जिसको तो सुखो सुख साधन के बात करता हो इतनी देर का है सारा इसने ये देखा सहन शक्ति हो जाएगी कितना ही कुछ आ जाए शहन कर जाएंगे यहाँ ये तो गया बस मैं भी गया और ये भी गया, गया? तो गए के साथ मैं भी जाऊं उलता करूं और मैं सच्चाई को छोड़ दो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे सोचता है आपको या न इ दूर कैसे करते हैं? संसार की को देखते केते भोगे को और इसके हम भोगते हैं, खाने पीने, इसके, दोनों पीनेो न देखता है भ प्रवृत्ति नराव्या भोगे पूरे संसार पदारोषा भोगते शरीर जब देखता है जनाशवाेता क्षण तो भोग में प्रवृत्ति न भोग में प्रवृत्ति का एक उपाय सीधा उपयोग में आता है अर्थात् जि भोगे को भी नीता भोगता तु भोग मे प्रवृत्ति न सम का या कुश आया हुए भी अपने उस आसक्ति हटा पा रहे है स्थिति आती बलात् लगान भोगो मे उमे सहज अप्रवृत्ति अनित्य दीक्षा भोगे पदार मन इन्द्रिया ये भात्य दिखे हैनो ज्योनो भोग भोगने वा प्रवृत्ति भोगे जाने पद प्रवृत्ति नोनो भोगेगा किम् एक शङ्का चीज क नकार करना जैसे वो के सामने आ सकती है। सम्झें नहीं सम्झें। या नहीं आ सकती है है ना, देखो एक होता है नया सकति आगा न से ये बे उभर नवीन व्यक्ति ऐपना सिनाशी दिखता विनाश विनाश दिखता विनाशी को देखना च विनाशते सारी प्रवृत्तिया कोई कोई नहीं नहीं रहता, कोई की चीज उसके सामने गद्वे कोई डरनामीसम न कल्पना कजे आपर्षण आकर्षण समाप्त चका सकता इस बात को, कि ऐसा करने से ये हेगा नाशवन् समझूगा व्यवहार के वी एक अव अभ्यासे कते वर्षो त प्रयोग व्यक्ति कोसाता देश <laughs> जी समीची चिन्ता आगते स्वामी जी बता पता नहीं मैं बन या ऐसा है? पाङ्गा यानि कु सम आता ऐ दक्षिणी तेन ऐसे ये तो ना का पता चे हां का पता चल ऐसे करो या का नया व्यक्ति विवेक वैराग्य प्राप्त प्रयासशील व्यक्ति उ सोचने लग नाशवन्त व्यवहार क्षेत्रे ये तु मिथ्याजान नाशवन् देखना बताखता है नाशव है एक और देखता नाशवान होकर के क्या यह अभाव को प्राप्त होता है क्या अभाव रूप में रहता है वो देखता नहीं अभाव तो हो ही नहीं सकता नाश तो होगा ही निश्चित नाशवान पर उत्पत्ति फिर परलय फिर उत्पत्ति फिर परल ये रूपांतर हो जाएगा अभाव नहीं होगा इसका है नाशवान फिर वो आगे बढ़ता है प्रयोग करता करता वो देखने लग जाता है ये तो प्रलय का रूप है कारण रूप में प्रकृति पर परलय की स्थिति और ये इसकी कार्य की स्थिति है अब जो वर्तमान में जब वो आंख बंद करके देखेगा ऐसे देखेगा तो उसकी परलय की अवस्था को उत्पन्न करेगा वो पदार्थ प्रलय वाली अवस्था को जब परलय की स्थिति को उत्पन्न करेगा तो भोगता और भोगे दोनों के दोनों आपद्ध संपद्ध नहीं हो पाएंगे तो प्रवृत्ति नहीं होगी निशे भोगों में प्रवृत्ति नहीं होगी यदि आप फिर आगे बढ़ जाइए वही भी उस स्थिति को छोड़ के प्रलय वाली को और फिर वर्तमान की स्थिति में आता है वही व्यक्ति उसको छोड़ तो झट प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी झट प्रवृत्ति उत्पन्न हो, हो अवस्था बना के प्रवृत्ति भोग की प्रवृति को रोकना सरल है एक दृष्टि से बनाना तो कठिन है प्रलयवत अवस्था बनाना तो कठिन है पर प्रवृत्ति को रोकना वहां सरल हो जाता है विद्यमान देखते हुए उस वस्तु को मन को रोकना एक क्षति है उसमें भी मन को हम जड़ समझेंगे बार बार मंथन से जड़ समझा मन को बार बार प्रयोग हमने की पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है उस व्यक्ति की बात है वो व्यक्ति मन को जड़ समझ के और देख सामान्य वस्तु आ जाए तब भी उसको अधिकार में कर लेता नहीं नहीं प्रवृत्त नहीं होने देना जो मन को जड़ समझता जिन्हें बहुत प्रयोग और यदि मन को वो जड़ नहीं समझता याद रखना और बहुत प्रयोग नहीं किए तो वो विद्यमान वस्तु के सामने रहते हुए भले ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करे पर मन में इच्छा हो जाए मन की इच्छा को नहीं रोक सकता हूं यह स्थिति होगी एक और स्थिति याद रखिये आप दर्शनकार की भाषा और भाष्यकार की भाषा जब ऐसी स्थिति आती है वस्तु को देख के प्रवृत्ति होती है तो क्या बनाया उसने वितरक बांधने प्रतिपक्ष क्या करोगे? वितर्कवादने प्रतितर्क हिंसा आदय कृतकारि तन्मोदिता लोभ्रोध मोहकरो मृदु मध्ये मात्रा और दुख ज्ञान अनन्तर भावना जडकी एषि लिखा प्रतिपक्ष भावना उ युद्ध करम्भार मा विचार माच्छाओ उन्हें खूब युद्ध किया जोर लगा दिया परिणाम यह देखना दो तीन चार मिनट में वो इच्छा थी विषय की ओर जाने की वो समाप्त नहीं चलेगी रुक जाएगी यदि आप इन प्रयोगों को नहीं जानते नहीं प्रयोग करते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे योग वाले याद है ये करने ही पड़ते और सुनो एक और मनको बता मलमूत्रित्यागरता मलो दूर करने में। और शरीर अलमूत्र भरे वायुडते एक साते अत्यन्त दूषितो न इव शरीरङ्गे कि के किड़े हो सावे सह कि इ दुर्गन्ध सा या नार बहता मलबर त्यागता पसीना पता लगा स्रोत बह क्यारीर शरीर दूसरे शरीरबे काम न वर्षो त और जब वर्षो तूप दे राग उत्पन्न हा तु मलमूत्र ढेर ही हि पे मास कालोथा भरा मल भरा का वो देखता है। तु ढेर मलमूत्री सम अोगे नवस्था पे राग है, वो व्यक्ति सह सा पचास सा वर्षे लगे मन बाता विषय के सुर शरीर मे समय उतर दिखरा खल उत मनसि वैसे नण्डे दे मो बहु दीक्षा उत आस कालो दिखा पता सीधा उपा भिन्नभिन्न स्थिति समय व्यक्ति ने सारे संसार नाशमान समझा इसका स्वामी ईश्वर समझा ईश्वर समर्पित अत्यन्त प्रेम उभरा ईश्वर प्रति जर प्रेम उभरा क्या प्रे भक्ति विषयो आ समर्पश ईश्वर उपसना विषय कोर मनै जा ईश्वरना छोडेगा फिर वही प्रवृत्ति आगा बुद्धिमा व्यक्ति व्यक्ति पूरे दिनभर ईश्वर छोडता आक्रमण आक्रमणे जा वर् उसना दिनभर आक्रमण नोकने की उपासना ने आक्रमण तत्कल सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माता मानव निर्माण करने में और मानव निर्माण करके जीवन की सफलता पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है एक सिद्धांत एक मान्यता एक मंतव्य हमारे समक्ष सदा उपस्थित रहता है जिसमें परस्पर कोई मतभेद नहीं रहता मंतव्य सिद्धांत पर व्यक्ति को सदा विचार करना चाहिए यदि वो उस पर विचार करता है बार बार मंथन करता है तो उससे यह भूल नहीं होती कि मैं जिसको लक्ष्य बनाना चाहिए उसको नहीं बना के चल रहा हूं जो लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए मैं उसको बना के चल रहा हूं ये उसको पता चलेगा जो लक्ष्य व्यक्ति को बना करके चलाना चाहिए उसको वह लक्ष्य नहीं बनाता और जिसको लक्ष्य नहीं बना के चलना चाहिए उसको वह लक्ष्य बना के चलता ये भूल व्यापक होती है के अंदर करोडो लोगों का करके देखें तो कई तु कै में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुख्य लक्ष्यो बना के चल रहा हो और जिसने गलत लक्ष्यो न हो करोडो में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो व्यक्ति वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ता पढ़ाता मंथन करता और आगमक काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल व्यवहार काल में उनको उतारता वही व्यक्ति उस अनुचित लक्ष्य से बच सकता है और उचित लक्ष्य को बना के जीवन भर चल सकता है जब जब व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन उतार चढ़ाव आता है बार बार कभी तमोगुण प्रधान होता है तो कभी रजोगुण प्रधान होता है तब उसके लक्ष्य अनुचित रूप में उपस्थित होते हैं जिन लक्ष्यों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए वो उनको उचित मानता है ठीक समझता है और झट अपने मुख्य लक्ष्य को छोड़ देता है मनुष्य का मुख्य लक्ष्य संसार मे का है जिमे मतभेद नही प्रत्य व्यक्ति समस्त कलेश कष्ट बाधा पराधीनता दुखोटना चाता है विषय मे मतभेद नही चाय नास्तिको आस्तिक हो देशी विदेशी एक राय मिलेगि ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा जो दुख को चाहता हो बाधा को चाहता हो बंधन को चाहता हो प्राधहीनता को चाहता हो ऐसा व्यक्ति कभी हुआ भी नहीं आज भी नहीं है आगे भी नहीं हो, हो गए दूसरा भाग लक्ष्य का रहता है व्यक्ति दुख रहित सुख स्थाई सुख पराधीनता से दूर सुख स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता कि प्रकार बलेश प्राधीनता न दुख मिला हा न प्राप्त काता हैा न चेन्न वाक्ति हा नह आज भी नहीं है, आगे भो ऐ धाराये बिरती व्यक्ति जि बाल्य अवस्था से ही किसी माता पिता ने उसको ये प्रशिक्षण दिया हो जन्म से छोटा बच्चा जब होता है। फिर पिताजी ने भी यही दिया हो फिर गुरु ने भी यही सिखाया हो फिर उसके मित्र भी ऐसे ही रहे हो फिर उसने ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा पढ़ाया हो वेदों को समझा हो फिर उसको आचरण में लाके देखा हो वो व्यक्ति ऐसा बन सकता है और औरों को बना सकता है दूसरा व्यक्ति इन लक्ष्यों पर जम के जल नहीं सकता और औरों को चला नहीं सकता एक बात कोई यह कहेगा कि माता जी ने भी नहीं सिखाया पिताजी ने भी नहीं सिखाया और फिर गुरुओं ने भी ऐसा नहीं सिखाया हो कल्पना करो ऐसे मान के चलो हम यह कहेंगे माता जी ने नहीं सिखाया वो कमजोरी तो उसको दुख देगी कष्ट उठाने पड़ेंगे पिताजी ने नहीं वो उसको दुख देगा परंतु इन्होंने तो सिखाया नहीं कल्पना करेंगे हम कि वो व्यक्ति तीसरा गुरु के स्थान पर जाता है कल्पना करो अथवा शरीरधारी गुरु नहीं मिलने पर भी एक और स्थिति है वो सीधा ईश्वर को गुरु बनाता है शरीरधारी गुरु आचार्य मिल जाए एक स्थिति माता पिता नहीं रहे शरीरधारी भी नहीं मिले ऐसा मान के चलिए शरीरधारी नहीं मिलने पर ईश्वर को सीधा गुरु बनाने में वो सफल है वो व्यक्ति भी इस मार्ग पर चल सकता है शंका हो तो पूछो समझ में नहीं आया हो तो संस्कार का होना एक बात और सृष्टि को देख के मंथन करना ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लेना ये दूसरी बात और पुरुषार्थ सत्य की ही खोज करने के लिए जीवन का होना और लक्ष्य ही न रहना ये तीन बातें होंगी तो वो व्यक्ति भी इस मारे पैसे चल सकता तीन बाते कार् पूर्व के विद्या के संस्कार वेद विद्या ऋषिकृत ग्रन्थो विद्या के संस्कार योगाभ्यास कार्यूसरा भाग है ईश्वर क सृष्टि को देखने आरी कूपे मन्तव्यन क्रष्टि का कर्ता इस्का स्वामी ईश्वर है ऐश्वर प्रि धानेन ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है और परिश्रम पुरुषार्थ सत्य के लिए ही जीवन का होना तीन काल में सत्य क्या असत्य क्या इसको जानने का ही व्यक्ति इच्छुक रहे और उसको कुछ नहीं चाहिए जब ये साधन जुटाए जाते हैं तो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता और चलाने में समर्थ हो जाता पर यह हानि तो उसको भी उठानी पड़ती है माता जीने सिकाया नी वो भाग न कलग पिता शिखायां वीराबया ये हानि उ पडे इ कठिन पडेगा इ दुखना